शब्द भी यात्रा करते हैं लंबी उनकी यात्रा है कहां से कहां पहुंच जाते हैं कहना बहुत मुश्किल है अच्छे शब्द कभी कभी दुर्दिन देखते हैं कभी बुरे शब्द सुदिन देख लेते हैं सबके दिन फिरते हैं ऐसे ही दास शब्द का दिन फिर गया कभी वो बड़ा प्यारा शब्द था भक्तों के लिए बड़ा प्यारा शब्द था भक्ति की जितनी विधाएं थी उसमें एक विधा का नाम था दास्य भक्त के जितने द्वार थे परमात्मा तक पहुंचने के उनमें एक द्वार था दास्य का अपने को उसका दास मान लेना अपने को बिल्कुल मिटा देना शून्यवत बस उसका इशारा काफी उसकी मर्जी सब कुछ पूछते हो तुम अरुण सत्यार्थी कि यह आधुनिक मनुष्य के विकास का धोतक है या उसके बढ़ते हुए अहंकार का आधुनिक मनुष्य यानी कौन मैं भी आधुनिक हूं तुम भी आधुनिक हो और आधुनिक मनुष्य को खोजने चलोगे तो कहीं पाओगे नहीं इसलिए ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता कि आधुनिक मनुष्य विकसित हो गया है या पतित बुद्ध के समय भी सारे लोग विकसित नहीं थे अगर सारे लोग विकसित होते तो तुम बुद्ध का नाम कभी का भूल गए होते उनका नाम क्यों याद है अनूठे रहे होंगे अद्वतीय रहे होंगे अतुलनीय रहे होंगे बेजोड़ रहे होंगे अगर दस पचास बुद्ध भी होते तो बात खत्म हो जाती और बुद्ध लोगों को क्या समझाते रहे जिंदगी भर बयालीस साल निरंतर चोरी मत करो हत्या मत करो बेईमानी मत करो धोखा मत दो लोभ मत करो पैसे पे मत मरे जाओ ये सब पड़ा रह जाएगा परिसी गमन ना करो वैश्यागामी ना बनो ये किन को समझा रहे थे बुद्ध अच्छे भले सज्जन लोगों को धार्मिक लोगों को ये बातें सत्योग में समझाने योग्य मालूम होती तुम्हारे जैसे ही लोग रहे होंगे जिनको समझा रहे थे शायद तुमसे भी बदतर लोग रहे होंगे क्योंकि मैं भी बोलता हूं तुम्हें रोज नहीं समझाता कि चोरी मत करो सस्तु पूछो तो मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि चोरी मत करो बुद्ध रोज कहते हैं चोरी मत करो चोरों की जमात रही होगी या बुद्ध पागल कि अचोर बैठे और बुद्ध समझा रहे हैं चोरी मत करो मैं तुम्हें नहीं कहता हिंसा मत करो हत्या मत करो और बुद्ध रोज कहते हैं हिंसा मत करो हत्या मत करो महावीर रोज कहते हैं हिंसा मत करो हत्या मत करो जरूर जिन लोगों से कह रहे हैं हत्या उनका धंधा रहा होगा हिंसा उनके लिए रोजमर्रा का काम रही होगी आदमी तुमसे अच्छा था ऐसा मैं मानने को राजी नहीं आदमी के संबंध में कुछ सीधे सीधे वक्तव्य नहीं दिए जा सकते कुछ आदमी तब भी अच्छे थे कुछ आदमी अब भी अच्छे कुछ आदमी तब भी ऊंचाइयों पर पहुंचे थे अतिक्रमण किया था परम बुद्धता को पाया था कुछ व्यक्ति आज भी परम बुद्धता को पाते फिर भी अगर तुम पूछते हो कि कोई सामान्य बात तो कही जा सकती है थोड़ी बहुत मात्रा में तो मैं कहूंगा आज का मनुष्य पहले मनुष्य से ज्यादा बेहतर हालत ऐसा कोई पुराना शास्त्र नहीं है जिसमें युद्धों की निंदा की गई हो युद्धों को धर्म युद्ध कहा गया है आज दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिल सकता जिसमें थोड़ा सोच विचार हो जो युद्ध को धर्म युद्ध कह सके आज युद्ध गर्थित घृणित है राम और रावण का युद्ध धर्म युद्ध था अब यह तय करना मुश्किल है क्योंकि तय कौन करे जो जीत जाता है इतिहासक उसकी प्रशंसा में गीत लिखते अगर रावण जीत गया होता तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे पास रामायण होती तुलसीदास और बाल्मीकि की भूल जाओ अगर रावण जीता होता तो रामायण तुम्हारे पास नहीं हो सकती थी और अगर रावण जीता होता तो तुम्हारे पंडित पुरोहित कवि इन सब ने उसकी स्तुति में उसके गीत गाए होते और तुम्हारे मंदिरों में राम की जगह रावण की प्रतिमा होती और दशहरे के दिन तुम रावण को नहीं राम को जलाते तुम्हें मेरी बात बहुत चौंकाने वाली लगेगी लेकिन मेरी भी मजबूरी है सत्य ऐसा ही है जो जीत जाता है उसकी स्तुति करने वाले लोग खड़े हो जाते जो जीत जाए हमारे पास एक बहुमूल्य कहावत है सत्य में विजय थे भारत ने तो उसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक बना लिया है सत्य में विजय थे सत्य की सदा विजय होती ऐसा होना चाहिए मेरा भी मन ऐसा ही चाहता है कि ऐसा हो कि सत्य की सदा विजय हो यह हमारी अभीप्सा है आकांक्षा है मगर ऐसा होता नहीं ये तथ्य नहीं यह परिकल्पना है ये उटोपिया है आदर्श से तथ्य नहीं तथ्य तो ठीक उल्टा है तथ्य तो यह जिसकी जीत होती उसको लोग सत्य कहते मगलूर में चुनाव के पहले इंदिरा गांधी और उनके विपरीत जो उम्मीदवार खड़ा था वह सभी शंकराचार्य के दर्शन करने गए इंदिरा गांधी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनके विरोधी उम्मीदवार को भी आशीर्वाद दिया किसी पत्रकार ने शंकराचार्य को पूछा क्या आपने दोनों को आशीर्वाद दे दिया ये कैसे हो सकता है अब जीतेगा कौन तो उन्होंने कहा सत्य में विजय थे जो सत्य है वो जीतेगा इतना आसान नहीं मामला यहां तो जो जीत जाता है वही सत्य हो जाता है जो हार गया वो असत्य हो जाता है। यहां हारना पाप है यहां जीतना पुण्य है अगर रावण जीता होता है तो तुम्हारे पास कहानियां ही बिल्कुल भिन्न होती उसमें राम की निंदा होती और रावण की प्रशंसा होती और तुम उन्हीं कहानियों को दोहराते उन्हीं को सुनते बचपन से अभी तुम राम की प्रशंसा सुनते हो रावण की निंदा उसी को तुम दोहराए चले जाते हो एडोल्फ हिटलर अगर जीत जाता तो क्या तुम सोचते हो इतिहास ऐसा ही लिखा जाता जैसा लिखा गया तब एडोल्फ हिटलर इतिहास लिखवाता तब उसमें दुनिया के सबसे बड़े शत्रु होते चर्चिल रूजवेल्ट स्टैलिन तब अडोल्फ हिटलर दुनिया का बचावन हारा होता सारी दुनिया का रक्षक आरी धर्म का स्थापक और उसको प्रशंसा करने वाले लोग सारी दुनिया में मिल जाते उसकी प्रशंसा करने वाले लोग थे जब वो जीत रहा था सुभाष बोस जैसा व्यक्ति भी उससे बहुत प्रभावित था जब वो जीत रहा था कौन प्रभावित नहीं था विजय से लोग प्रभावित होते और जब वो हार गया तो सारी कहानी बदल गई हार गया तो मुकदमे चले जो लोग बच गए थे उसके सिपाही उसके सेनापति अगर जीत जाता तो चर्चिल पे मुकदमा चलता रूस पे मुकदमा चलता स्टेलिन पे मुकदमा चलता और मुकदमे तो आदमी के हाथ के खेल हैं तुम जो चाहो वो सिद्ध करो बुद्ध महावीर कृष्ण ये थोड़े से लोग हैं लेकिन और करोड़ों लोगों का क्या हुआ जिनसे समाज बना था वे तो कहीं खो गए वे तो तुम जैसे ही थे मेरे हिसाब में तुमसे भी गए बीते थे आधुनिक मनुष्य ज्यादा चैतन्य आज कोई धर्म युद्ध नहीं कह सकता किसी युद्ध को इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कभी और पिछले देशों में अभी भी नहीं की जा सकती वियतनाम में युद्ध हुआ और अमेरिका में अमरीकी युवकों ने अमरीकी सरकार का विरोध किया जेल गए आंदोलन किए जुलूस निकाले पुलिस की मार खाई सजाएं बुकती और आखिर मजबूर कर दिया अपनी सरकार को युद्ध वापस खींच लेने के लिए तुम सोच सकते हो ऐसी कोई घटना अतीत में अतीत की तो छोड़ दो भारत जैसे पिछड़े देश में आज भी अगर ऐसा हो तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी समझ लो कि आज भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो तो भारत में जो व्यक्ति भी कहेगा कि यह युद्ध खतरनाक है बुरा है वो गद्दार समझा जाएगा लेकिन अमेरिका में जिन युवकों ने कहा वियतनाम का युद्ध अमानुस्तिक अमानुषिक है पासिविक है उनको किसी ने गद्दार नहीं कहा मुकदमे चले उन पर उनको सजाएं भी दी गई कानून से लेकिन सजाएं देने वालों के मन में भी उनके प्रति सम्मान था कि वो बात तो ठीक ही कह रहे हैं सच कह रहे हैं कानून है इसलिए सजा देनी पड़ रही मगर बात उनकी सच है कानून पिछड़ गया है उनकी बात आगे चली गई आज दुनिया में शांति के लिए जितना प्रेम है उतना पहले युद्ध के लिए था दुनिया बेहतर हुई है पुरानी दुनिया खंडों में विभाजित थी तुम कल्पना कर सकते हो पुरानी दुनिया में किसी एक सदगुरु के पास सारे धर्मों के लोगों की असंभव आज मेरे पास यहूदी है हिंदू हैं मुसलमान हैं ईसाई हैं जैन हैं बौद्ध हैं पारसी हैं सिख हैं दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं जिसका प्रतिनिधि मौजूद ना हो ये तुम कल्पना कर सकते हो पुरानी दुनिया में असंभव लोग अपने अपने कुओं में घिरे थे कोई अपने कुएं के बाहर नहीं आ सकता था और अभी भी जो पुराने ढंग से जी रहे हैं जो इस सदी के हिस्से नहीं वहां यही हालत है एक जैन महिला यहां कुछ दिन पहले आई बड़ी मुश्किल में पड़ गई क्योंकि उसने मुझसे पूछा कि ये भोजन बनाने वाले लोग किस किस जाति के इनकी कोई जाति नहीं ये मेरी जाति के उसने पूछा आपकी जाति कोई जाति नहीं ये सब अजात है कहते उपनिषि कि आत्मा अजात है उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ तो जाति क्या ये सब अजात है उसने कहा जब तक मुझे पक्का ना हो जाए कि कौन भोजन बना रहा है मैं तो एक नाम ही सुनकर चौंक गई उसने कहा मैं गई थी वृंदावन में और एक महिला का नाम राधा मोहम्मद तो ये राधा है कि मोहम्मद यानी है कौन ये हिंदू है कि मुसलमान तो मैं तो वहां से हटाई वो बेचारी तीन दिन यहां रही बड़ी मुश्किल में रही खुद ही अपना भोजन पकाना पड़ा उसको किसी तरह कच्चा पक्का पका के खा पी के वो तीन दिन में ही यहां से भाग दी आई थी तीन महीने रुकने क्योंकि उससे छोटी छोटी चीज की चिंता कि कहीं पानी कोई कौन भर के लाया पानी किसका छुआ है पानी जिसने छुआ है वो नहाया धोया है या नहीं है ये कोई 500 साल पहले की बुद्धि भारत अभी भी आधुनिक नहीं है अभी भी ये कई सदियों पुराना है आधुनिक मनुष्य अगर कोई सामान्य वक्तव्य देना ही हो तो मैं कहूंगा पुराने मनुष्य बहुत विकसित हुआ है लेकिन दूसरी बात भी याद दिला दू यह विकास एकांगी नहीं इस विकास में लाभ ही लाभ नहीं है कुछ हानियां भी हुई अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि जब विकास होता तो लाभ ही लाभ होते दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें लाभ ही लाभ होते हो लाभ के साथ कुछ हानियां होती हैं हानियों के साथ कुछ लाभ होते हैं। तुलना जब भी करनी होती है तो तौलना पड़ता है एक हानि जरूर हुई है जितना मनुष्य चैतन्य हुआ है जितना मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान हुआ है जितना मनुष्य ज्यादा होश से भरा है उतना अहंकार भी बढ़ गया वो है वो हानि हुई वो निश्चित हानि हुई है अहंकार मजबूत हो गया प्रत्येक व्यक्ति अपने को कुछ समझता है अकड़ बढ़ी है यह स्वाभाविक परिणाम है विकास का इस परिणाम से बचा नहीं जा सकता लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं इस अहंकार को गलाया जा सकता है और फिर मेरे देखे तो अहंकार का न होना शुरू से कोई बहुत अच्छा लक्षण नहीं वो बचकानापन है अहंकार आना चाहिए और फिर जाना चाहिए तब पूरा मजा है अहंकार होना चाहिए और फिर गलना चाहिए तब रस है जिनके पास अहंकारी नहीं वो समर्पण क्या करेंगे वो राम के कुत्ते नहीं सिर्फ कुत्ते जिनके पास अहंकार ही नहीं वो समर्पण क्या खाक करेंगे समर्पण करने के पहले संकल्प करने की क्षमता चाहिए जिनके पास सिर ही नहीं है झुकाने को वो झुकाएंगे क्या झुकाने के पहले सिर चाहिए और जितना ऊंचा उठा हुआ सिर हो उतनी गहरी झुकान होगी इसलिए मैं अहंकार को मानता हूं कि खतरे की तरह बढ़ गया लेकिन उस खतरे को हम सीढ़ी बना ले सकते हैं और हर खतरे को सीढ़ी बनाने की कला आनी चाहिए जैसे गरीब आदमी छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा इसलिए मैं कहता हूं धनी हो बेफिक्री से धनी हो जिस दिन धन हो उस दिन छोड़ने का मजा ले सकोगे बुद्ध ने लिया मजा छोड़ने का था तो लिया मजा महावीर ने लिया मजा छोड़ने का था तो लिया मजा कमंगे छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे इनके पास छोड़ने को क्या है ऐसा ही अहंकार है शिक्षा समाज ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें अहंकार को परिष्कार दे मगर ऐसा भी होना चाहिए कि परिष्कार के साथ साथ तुम्हें उसे छोड़ने की क्षमता भी दे अहंकार पर धार धरना भी आना चाहिए कि तुम्हारे हाथ में तलवार की तरह अहंकार हो और फिर एक दिन इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि तुम इस तलवार को छोड़ भी सको तो विनम्रता की रसधार तुम्हें अनुभव होगी एक निरअहकार भाव है जिसमें अहंकार अभी पैदा ही नहीं हुआ वो भोलापन है ग्रामीणपन है उसमें खतरा मौजूद है उसमें अहंकार कभी भी पैदा हो सकता है उसमें अहंकार पैदा होगा ही आज नहीं कल देर नहीं अबेर इस जन्म में नहीं अगले जन्म में लेकिन एक और निरअहंकार की अवस्था है अहंकार के पार अहंकार पैदा भी हो गया तुमने उसकी पीड़ा भी देख ली उसके सुख भी जान लिए सुख दुख दोनों को तौल भी लिया तौल के पाया कि दुख ही ज्यादा हैं सुख ना कुछ है सुख सिर्फ आशा है दुख अनुभव है। दिलासा तो स्वर्ग का है मिलता है नर्क ऐसे अनुभव के बाद ऐसे परिपक्व अनुभव के बाद तुमने अहंकार को गिरा दिया बोध पूर्वक, सजगता से ध्यान से प्रेम से भक्ति में भाव में तब तुम्हारे भीतर एक निरअहंकारिता होगी जो अपूर्व होगी तब तुम राम के कुत्ते हो पाओगे कबीर की तरह कुत्ता होना तो बहुत आसान है लेकिन सभी कुत्ते कबीर के कुत्ते थोड़ी कबीर जब कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता कबीर के पास छोड़ने के लिए था अहंकार कबीर धार वाले आदमी थे वो धार उनकी कभी नहीं गई वो धार सदा रही जब मरने के दिन करीब आए तो कबीर खाट से उठ के बैठ गए और कहा कि मुझे मघर ले चलो मगर काशी के पास एक छोटा सा गांव मगर के संबंध में ये कहानी प्रचलित जैसे काशी के संबंध में कि काशी में जो करवट लेके मरता है वो स्वर्ग जाता है इसलिए लोग काशी करवट लेने जाते हैं काशी में तुम्हें तीन ही तरह के लोग मिलेंगे राण बांड और सांड और काशी जाते ही कौन कुछ लोग आए हैं जो करवट लेने आए हैं तो सब राण इकट्ठी हो गए उनको करवट लेना है कुछ रण भी और सांड क्योंकि शिव की नगरी तो सांड को तुम छेड़ नहीं सकते काशी में जो मजा सांड को है दुनिया में किसी को नहीं बीच सड़क पे बैठे तुम कार का हारण बजाया जाओ नहीं हटते शंकर जी के सांड है कोई साधारण सांड तो नहीं सांड को तो मान नहीं सकते काशी में मैं एक सभा में बोलने जा रहा था काशी विश्वविद्यालय में और दो सांड बीच बैठे हो वो गाड़ी हट चले ना वहाँ से और मैंने कहा ड्राइवर को कि तू उतर के इनको भगा उसने कहा ये नहीं हो सकता अगर ये हारण बजाने से चले जाए तो ठीक नहीं तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा मोहल्ले के लोग आ जाएंगे अभी सांड काशी में कोई साधारण प्राणी नहीं शिव जी का वक्त और भांड इकट्ठे भांड यानी जो किसी की भी प्रशंसा करने में स्तुति करने में कुशल जिनको तुम पंडित कहते हो पुरोहित कहते हो सब भांड मगर के संबंध में उल्टी कहानी कि मघर में जो मरे वो मरने के बाद नरक में गधा होता है एक तो गधा फिर नरक में और कबीर की धार देखते हो कबीर की तलवार देखते हो मरते वक्त बूढ़ा कबीर जिंदगी भर काशी रहे लोग जिंदगी भर मगर रहते मरते वक्त काशी पहुंच जाते सांस निकल रही है और लोग तुम अगर काशी गए हो या काशी के आसपास देखा तुम रोज पाओगे रिक्शों पर या डोलियों में बिठा के या इक्कों पर जिन पर बैठ के जिंदा आदमी भी थोड़ी देर में मर जाए उन पर मुर्दों को या करीब करीब जो मुर्दे आखिरी सांस चल रहे हैं उनको लोग लिए जा रहे हैं काशी कि आखिरी करबट वहां हो जाए किसी तरह पहुंच जाएं स्वर्ग तो अच्छा कबीर उठ के बैठ गए कहा कि मगर ले चलो जल्दी करो मघर मरूंगा। का में मरूंगा शिष्यों ने कहा आप होश में हैं या संपात में मगर से मरने लोग काशी आते हैं जिंदगी भर काशी रहे मरने मघर जाओगे मगर में जो मरता है नरक में गदा होता है कबीर ने कहा वो मुझे बर्दाश्त है मगर मैं मरूंगा नरक में गधा होना तो गधा हो जाऊंगा काशी में मरे और स्वर्ग गए काशी का इतना उपकार मैं नहीं ले सकता बड़ी धार का आदमी कहता मगर में मर के गधा हो जाएंगे नरक में वो चलेगा किसी का अनुग्रह तो ना लिया किसी का आभार तो ना लिया अगर स्वर्ग जाऊंगा तो अपने कारण काशी के कारण नहीं नरक के लिए राजी हूं मगर उदार स्वर्ग के लिए राजी नहीं हूं नहीं माने शिष्यों ने लाख समझाया मगर वो आदमी मानने वाले तो थे नहीं वो तो अपनी लकड़ी लेके खड़े हो गए पुरानी लकड़ी जिसके बाबत वो अपने पदों में कई जगह चर्चा करते कबीरा खड़ा बाजार में लिए लो हाथ लठ तो हाथ में रखते थे घर जो बारे आप चले हमारे साथ अपनी लकड़ी लेके खड़े हो गए शिष्य नहीं माने तो वो चली पड़े फिर बिठाना पड़ा उनको डोली में किसी तरह उनको ले जाना पड़ा मगर में मरे जानदार आदमी थे शानदार आदमी थे तलवार पर धार थी तो फिर विनम्रता का मचा है विनम्रता कोई बोथली तलवार का नाम नहीं है कि जंग खा गई तलवार आप बड़े विनम्र हैं इतने जूते खाए कि खोपड़ी झुक गई क्या अब उठाने की हिम्मत भी ना रही कि कहने लगी कि बड़े विनम्र हैं आज के मनुष्य ने पिछले मनुष्य बहुत गति की है लेकिन अनेक दिशाओं में गति की उसमें कुछ खतरनाक दिशाएं भी उसकी चेतना भी बढ़ी है उसका शांति प्रेम भी बढ़ा है उसका बंधु भाव भी बढ़ा है पृथ्वी एक है एक परिवार है ऐसा सद्भाव भी पैदा हुआ है लेकिन साथ ही अहंकार भी बढ़ा है लेकिन यह अहंकार घबराने की बात नहीं इधर मेरा अपना अनुभव यह है कि भारतीय मित्र आते हैं वो समर्पण करने को एकदम तैयार ही हैं उनको समर्पण करने में देर नहीं लगती मगर उनका समर्पण लचर उनका समर्पण पोच क्योंकि संकल्प का बल नहीं है उनका समर्पण औपचारिक वो तो किसी के पैर छूक झुकते रहे वो तो कोई भी मिल जाए वहीं पांव छूने को राजी, उनको पांव छूने में कोई अड़चन ही नहीं ये तो उनकी जन्मजात प्रक्रिया है अभ्यास है मेरे पास लोग छोटे छोटे बच्चों को ले आते वो बच्चे अकड़ रहे हैं और उनकी मां उनको दबा रही मेरे पैरों में कि पैर छू मैं कहता हूं कि वो बच्चे को जब आएगा होश तो छूना हो तो छुए ना छूना हो तो न छुए ये जबरदस्ती क्या लेकिन मां कह रही कि अभ्यास नहीं करवाएंगे तो वो छुएगा ही नहीं कभी अभ्यास करवा रही वो वो नहीं मानती वो तो झुकाई देती सिर। अब ये जबरदस्ती झुकाया गया सिर धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा झुकना इसकी आदत हो जाएगी ये कोई विनम्रता ना हुई जब पश्चिम से कोई आके झुकता है जिसको झुकने की आदत ही नहीं ठीक उल्टी आदत है जिसको कहा गया झुकना मत पश्चिम का मनोविज्ञान पश्चिम का शिक्षा शास्त्र सिखाता है अहंकार को परिपुष्ट करो अहंकार को बल दो अहंकार को स्वतंत्रता दो मत झुकना टूट जाना पश्चिम से जब कोई आके झुकता है तो उसके झुकने में कीमत होती और ये तुम फर्क यहां देख सकते हो पश्चिम से जो आके झुका है वो सच में ही झुक गया है जो भारतीय मित्र सिर्फ औपचारिकता से झुक गए जो कहीं भी झुकते रहे थे कोई मुक्तानंद कोई चुक्तानंद जो कहीं भी झुकते रहे थे जहां कोई घुटपुंड आदमी दिखाई पड़ा गेरु अवस्थ दिखाई पड़ा वो झुके उनसे झुके बिना राह नहीं जाता कोई मंदिर कोई मूर्ति जो गणेश जी तक के सामने झुक गए जिन्हें ये भी नहीं सोचा कि यहाँ हाथी की सूढ़ ये कौन ढंग है जो कहीं भी झुकते रहे झुकना जिनके लिए एक आदत हो गई यंत्रवत वो अगर आके मेरे सामने भी झुक जाते तो मैं इसे कुछ मूल्य नहीं देता मुझे कठिनाई होती है भारतीय सन्यासी को झुकना सिखाने में तुम जान के हैरान हो मुझे कठिनाई नहीं होती पाश्चात्य सन्यासी को झुकाना सिखाने में क्योंकि वो आसान नहीं है उसका झुकना लेकिन जब वो झुकता है तो जरूर झुकता है देर लगती समय लगता है लेकिन जिस दिन झुकता है उसके झुकने में एक गरिमा होती ऐसी ही आधुनिक मनुष्य की स्थिति है। मैं निराश नहीं हूं आधुनिक मनुष्य से मुझे बड़ी आशा है इतनी आशा बुद्ध को अपने समकालीन लोगों से नहीं थी इतनी आशा महावीर को अपने समकालीन लोगों से नहीं थी ना मोहम्मद को थी ना जीसस को थी उन सबने भविष्य का दृश्य बहुत अंधकारपूर्ण खींचा है जीसस तो रोज ही कहते रहते थे सावधान आखिरी दिन करीब है कयामत की रात आने को है तुम अपनी जिंदगी में इस पृथ्वी को नष्ट होते देखोगे जीसस ये लोगों को रोज कहते थे बड़े उदास रहे होंगे बड़े हताश रहे होंगे लोगों को देख के कयामत इतने करीब जब मालूम होती थी तो उसका मतलब साफ था कि लोगों के चेहरे उनको कह रहे थे कि अब पाप और ज्यादा नहीं सह सकती है पृथ्वी बहुत झेल लिया और तुम्हारे सारे बुद्ध पुरुष कहते रहे कलयुग आ रहा है कलयुग आ रहा है कलयुग आ रहा है जहां सब धर्म नष्ट हो जाएगा मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं मैं कहता हूं सतयुग आ रहा है कलयुग जाने के करीब था अतीत में भविष्य है सतयुग मैं बहुत आशा से भरा हूं क्योंकि मनुष्य मुझे बड़ी चमक दिखाई पड़ती उसकी आंखों में बड़ा गौरव दिखाई पड़ता है माना उसके साथ साथ अहंकार खड़ा हुआ है लेकिन अहंकार तो एक झूठ है उसे तो कभी भी गिरा सकते हैं अहंकार कोई सत्य नहीं है मिथ्या है उसे तो कभी भी मिटा सकते हैं इसलिए अरुण सत्यार्थी उसकी मुझे चिंता नहीं तुमने पूछा स्वयं को दास कहने या निंदा करने में भी क्या सूक्ष्म अहंकार नहीं है हो भी सकता है ना भी हो निर्भर करता है जब कबीर अपने को दास कहते हैं कहते हैं दास कबीरा तो वहां कोई अहंकार नहीं हालांकि बड़ी हिम्मत से कहते हैं वो उनका दास कबीरा ऐसा नहीं लगता जिसे कोई पोच कमर टूटी झुका हुआ आदमी के हराओ दास कबीरा वो घोषणा से कहते डंके की चोट पे कहते लेकिन अहंकार जरा भी नहीं हो ही नहीं सकता नहीं तो कबीर से जो गंगा बही वह नहीं बह सकती कबीर से जो सुगंध उड़ी वह नहीं उड़ सकती इसलिए एक तरफ दास भी कहते हैं मगर घोषणा पूर्वक कहते हिमालय के शिखर पर चढ़ के चिल्लाते दास कबीरा लेकिन सभी कबीर नहीं गांव गांव दास फैले एक सज्जन तो यहां आते थे उनका नाम ही दास जी मैंने पूछा जी कैसे जोड़ा जब दासी हो तब तो इसमें जी और क्या नहीं उन्होंने का मैंने नहीं जोड़ा दूसरों ने जोड़ दिया मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ा देंगे सन्यासी हो जाओ मैं ये जी काट दूंगा और तुम्हारा नाम रखूंगा दासानुदास दासों के भी दास वो जो भागे सो फिर नहीं आए क्योंकि उनके भी दो चार भक्त थे जो उनको दास जी कहते फिर उनके एक भक्त ने मुझे खबर दी कि वो नहीं आएंगे आपकी बात उन्हें बड़ी चोट कर गई वो तो सोचते थे कि आप उन्हें सम्मान देंगे स्वीकार करेंगे कि वो भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए लेकिन आपने कह दिया ये जी कैसे लगाया इससे उन्हें बहुत चोट लगी और फिर आपने कहा तुम्हारा नाम रखेंगे दासानुदास से तो ने बहुत आघात पहुंचा है तो ऐसे दास भी हैं जिनके लिए दास होना भी एक अहंकार ही है जिनके लिए विनम्रता भी अहंकार का एक नया परिधान है मगर यह भिन्न भिन्न लोगों की बात है यह तुम्हें एक एक व्यक्ति को देख के निर्णय करना होगा इसके संबंध में कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया जा सकता और तुमने कहा आप अपने मित्रों को भी आप अपने शिष्यों को भी मित्र कहते रहे जरूर मैं अपने शिष्यों को मित्र कहता हूं लेकिन अगर शिष्य मुझे अपना मित्र समझ ले तो चूक हो जाएगी मैंने कल तुम्हें याद दिलाया था बुद्ध शिष्यों से कहते हैं कि तुम मेरे ही जैसे हो इनमें जो समझदार हैं उनको छोड़ दो जो ना समझ जिनकी संख्या ज्यादा है वो कहेंगे अरे हम तो पहले ही मानते थे कि बुद्ध भी हम जैसे ही मगर चूक हो गई बात बिल्कुल बदल गई मैं तो जरूर कहता हूं कि तुम मेरे मित्र हो लेकिन जो समझदार है वो इस बात को सुनेंगे समझेंगे गुनेंगे लेकिन ये मान नहीं लेंगे वो कहेंगे इसमें भविष्य की तरफ इंगित लेकिन अभी यह हमारा तथ्य नहीं मैं तुम्हें वैसा देखता हूं जैसे तुम हो अपनी परिपूर्णता में मैं तुम्हें वैसा देखता हूं जैसे तुम हो अपने स्वभाव में मैं तुम्हें देखता हूं वैसा जैसा तुम होने चाहिए मैं तुम्हें बीज की तरह नहीं देखता उस फूल की तरह देखता हूं जो कभी वसंत में खिलेगा मेरे लिए तुम खिली गए हो मेरे लिए तुम्हारा भविष्य वर्तमान है इसलिए कहता हूं मेरे मित्र लेकिन अगर तुमने मुझे अपना मित्र समझा तो तुम चूकोगे तो तुम भटक जाओगे तो मेरा वक्तव्य तुम्हारे काम नहीं आया तो मैंने तुम्हें अमृत दिया तुमने जहर पिया लेकिन कसूर मेरा नहीं क्योंकि मैं रोज चेताए चलता हूं घबड़ाओ मत ये जो गले में तुम्हारी माला डाल दी है प्रीति का बंधन ये मुक्तिदायी है बांधो मेरे इन प्राणों को रेशम की कड़ियों से बांधो जीवन अब पथ का आकर्षण, ज्वाला का आलिंगन सुधि की पुरवाई में बरबस पर रुके तुम्हारे द्वार चरण पथ का हारा मन मांग रहा गति में मुस्कानों के बंधन मत इस मंगलमय शोभा को आंसू की लड़ियों से बांधो रिमझिम से भीग उठा जीवन धन के चित्रों से भरे नैन, रस की प्यासी धरती जलती जा नवजीवन अंगारों पर चलने वाला परदेसी क्षण भर आज रुका बांधो इस जलते जीवन को मधुमे झड़ियों से बांधो छूटा मुझसे मधुका सागर छूटे पीछे कुंजों के स्वर क्षण भर को पर मरु के मगमें लहराए घन गुंजा अंबर मेरे पथ का संगीत बने जिसकी सुधि प्राणों में घिर घिर बांधो मेरे सुनेपन को गुंजन की घड़ियों से बांधो मरु दिशाहीन पथहीन विजन जिसमें रुक रुक बहता जीवन मन की सुनसान दिशाओं के बंदी बन जाते शिथिल चरण दुर्गम पथ पर चरणों की गति बन जाए पद का पावन बंधन बांधो मेरे बिखरे मन को कर कमल पखुरीयों से बांधो बांधो मेरे इन प्राणों को रेशम की कड़ियों से बांधो आज इतना ही